हम लोग अपने करियर को कैसे फ्रेम कर सकते हैं उनसे कुछ आइडियाज़ सुनते हैं उनकी कुछ बातें सुनते हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस सुनते हैं एक्सपीरियंस uh, सुनने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और एक रास्ता हम सभी को मिल जाता है तो आइए इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के करियर ऑप्शन के हमारे ख़ास मेहमान पूना महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं प्रफुल्ल अय्यर जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और बच्चों को पढ़ाते हैं डीवाई पाटिल कॉलेज में तो आप सभी की तरफ से प्रफुल्ल आयर जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में रेडियो मधुबन सुनने वालों को सबको नमस्कार करता ओके सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है आप हमारे शो में आए करियर ऑप्शन में और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जो इस वक्त रेडियो ऑन करके कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा तो सबसे पहले मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और आपकी आवाज से हमारे बच्चे भी पहली बार रूबरू हो रहे तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में आपका इंट्रोडक्शन दें स्वागत है सर प्राध्यापक प्रफुल्ल अभी अभी में अभी संगीत चित्रकला इसमें भी मैं रुचि रखता हूँ मैं कुछ संगीत के प्रोग्राम भी करता हूँ और ये मेरी हॉबी है और टीचिंग लाइन में तो मैं तेईस साल से ही हूँ तो टीचिंग ये मेरा एक पैशन बन गया है अभी ओके okay, सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और आप काफी समय से इस फील्ड में हैं बच्चों को पढ़ाते हैं खुशी होती है आपको और साथ ही साथ आप म्यूजिक भी कर रहे हैं और बच्चों कुछ प्रोग्राम्स भी आप करते हैं ये आपकी हॉबी है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मैं चाहूंगा कि आपका इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आना कैसे हुआ उसके बारे में बताइए क्या इतिहास है क्या स्टोरी है आ, तो, तब का मेरा एडमिशन है तब तो तो का थोड़ा क्रेज था कि नया नया इलेक्ट्रॉनिक्स आया था कंप्यूटर वगैरह ये सब नए थे इंडिया में तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रेज था तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया उसके बाद उस मेरे ग्रेजुएशन के दरमियान मैं, मैं तो हॉस्टल में रहता था और तब मेरे कुछ जूनियर्स मेरे पास उनके डाउट्स लेके आते थे हॉस्टल में तो मैं उनको अलग अलग उदाहरण देकर कंसेप्ट करता था, था उनके तो और उनको भी वो ऐसा अलग ढंग से समझने में थोड़ा मजा आने लगा और तब से मुझे कोई भी घर से आसान भाषा में समझाने की आदत सी लग गई थी और फिर मैं डिग्री मेरी कंप्लीट हुई चार के बाद और मैं पुणे आया क्योंकि मेरा बड़ा भाई जी पुणे में रहता था तो मैं पुणे आया इंजीनियरिंग ने ऑफर आने के बाद फर्स्ट ऑफ अगस्त नाइनटी से मैंने एक टीचिंग लाइन में प्रवेश किया तब से लेके आज तक मैं कार्य कर रहा हूँ प्रफुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपका इस फील्ड में आना हुआ और किस तरह से आप इस फील्ड में सहज तरीके से आपका एंट्री हुआ और सभी लोगों को आप अपनी बातों से जो है आ, कोई भी मुश्किल सवाल उनके पास आता तो उसे बहुत सहज तरीके से बताने का एक आपका तरीका है जो लोगों को भी पसंद आया बच्चों को भी पसंद आया तो आइए आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जब ये सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं तो इसमें करियर के कौन कौन से स्कोप्स है उसके बारे में बताइए डिटेल अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का तो ऐसा है कि आप कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स लगता ही लगता है जरूरी है जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है मेडिकल इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोबोटिक्स मिल्क इंडस्ट्री फार्मिंग टेलीकॉम इंडस्ट्री है टेलीविजन इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स लगना लगता ही है इसके अलावा जहां जहां भी ऑटोमेशन है कोई चीज हम उसका ऑटोमेशन करते हैं वहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत होती ही है तो इसका स्कोप वैसे तो बहुत वाइड है लेकिन आप अपना इंटरेस्ट देख के किस किस फील्ड में जैसे कुछ अभी मैंने दो, दो से ढाई ढाई से तीन हजार बच्चे मैंने पढ़ाए अब तक तो।, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का दो इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं लेकिन उनका स्किल अलग अलग होता है हुँ. तो उसके कारण क्या होता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में, में, तो में, तो में, तो में जी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र अगर अभी सुन रहे हैं तो उन्हें भी पता चल रहा है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और कौन कौन से फील्ड में हमारी ज़रूरत होती है आजकल तो सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत है वैसे दिखा सर दिखा ने बताया बहुत ही अच्छी तरह से आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा सर जैसे कि आज के समय में कौन से ऐसा सबसे ज़्यादा स्कोप किस में है किस फील्ड में जा सकते हैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में है लेकिन वर्तमान में किस जगह पर ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोइंग बच्चों को मिले तो मैं जैसे बोला था कि ढाई से तीन हजार बच्चे पढ़ाए लेकिन करियर मतलब पैसा ये रिलेशनशिप ही गलत है ऐसा मैं मानता हूं जी। मेरे हिसाब से तो जिसमें आप बाकी लोगों से अलग कुछ अलग करके कुछ हटके करके कुछ डिफरेंशिएटिंग कर सकते हैं तो वही आपका करियर होना चाहिए चाहे उसमें दो पैसे कम भी मिले लेकिन आप अपना करियर एंजॉय कर सकते हैं तभी जब आपको उसका उसकी उसमें इंटरेस्ट हो अदरवाइज अपना करियर एक बोरिंग काम बन जाता है समझे लगता है तो एक आप फील्ड डिसाइड हो गया समझो कि अच्छा है जो सॉफ्टवेयर राइटिंग होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग स्किल होता है तो अगर मेरा अच्छा है तो मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकता हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी बहुत है अपने जैसे बेंगलोर में है पूना में है तो ऐसे ये बड़े बड़े जगह हैदराबाद में तो उसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको अगर प्रोग्रामिंग स्किल में है तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं ऑप्शन तो, तो बहुत है लेकिन जनरली मैं एक मेरी लेक्चर में एक बात हर बार बोलता हूं कि नो बड़ी इज सुपेरियर नो बड़ी इज इंफीरियर नो बड़ी इज इक्वल आदर एवरी इज यूनिक तो विद यूनिकनेस आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए तो अपना यूनिकनेस आप अपनों को फाइंड करो कि मेरा यूनिकनेस किसमें है और उसमें करियर करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आजकल जो है प्राइस माइंडेड जैसे हम लोग रहते हैं कि पैसा कितना मिलेगा ये चीजें जो है बहुत मुश्किल करती हैं करियर चॉइस करने में या करियर बनाने में या करियर को चॉइस करने में तो यहाँ पर जो अहिर साहब ने जो बताया उसको आप ध्यान में रखिए कि पैसा मायने नहीं रखता लेकिन आपको अपने चॉइस के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना करियर को चुनिए और उस फील्ड में मास्टरी कीजिए तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो लास्ट तक आपके जीवन में एक सुकून देगा नहीं तो क्या होगा पैसे के चक्कर में हम लोग आठ तो सीख लेते हैं मेहनत करते हैं लेकिन जो सुकून चाहिए अंदर की वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है तो वो चीजें ना वो हो ही है ऐसे नहीं होना चाहिए सही बात सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी पसंद आ रहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक में गीत सुनाते हैं और आईर साहब आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं प्रोग्राम्स भी करते हैं तो आपका जो पसंदीदा गाना है उसको थोड़ा सा गुनगुना कैसे बताऊ किस किस तरह से हर पल मुझे तू सता तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरे ही यादों में जागा तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूं जैसे की माला में धागा आ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हा इतना मदिर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई, कई, बार, कई कई बार पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कराये जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने कर पुकारा तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा हा बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना प्रफुल्ल अयर जी का बहुत ही प्यारा सा गीत है जो हमने अभी सुना और उन्होंने दो लाइन गुनगुनाई भी और वो प्रोग्राम करते रहते हैं संगीत के साथ उनका काफी लगाव है और कुछ प्रोडक्शन भी करते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं करियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स में और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है अब मैं ये जानना चाहूंगा सर कि इस फील्ड में जिन लोगों ने सफलता हासिल की है जिन लोगों ने सक्सेस पाया है उनके कुछ इतिहास कुछ स्टोरीज बताइए जो बहुत ही रूट से में उन्होंने अच्छा पाया है। हमारे तो बहुत है। जैसे की नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के जो डायरेक्टर रह चुके हैं उनका अगर आप उदाहरण देखेंगे तो उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी अपनी शुरू की थी फिर उनको ध्यान में आया कि मैं और तो थोड़ा ये जो काम मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो वह मैं, मैं खुद कर सकता हूँ और मैं और किसी को काम दे सकता हूँ तो जो आंट्रप्रिनरशिप जो जिसको बोलते हैं जी। तो वो वो उन्होंने एक्चुअली वो इंस्पायर होके उन्होंने खुद इंफोसिस करके छोटी कम, कंपनी फिर से शुरू की अपनी खुद की और आज बहुत बड़ी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी इन्फोसिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, है वो जो कि कई सैकड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है तो इस इस प्रकार और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारे लोग हैं मतलब फॉरेन आउट ऑफ इंडिया के भी लोग बहुत सारे इसमें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना अपना काम कर रहे फेसबुक कंपनी है, है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये सब बड़ी बड़ी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है सब तो इस ये हमने एक ये देखना चाहिए कि मेरे में क्या स्पार्क है मुझ में क्या स्पार्क है मैं क्या कर सकता हूँ मैं किसी की नौकरी कितने दिन करूंगा तो अभी कैसे मेक इन इंडिया जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है मेक इन इंडिया तो उस, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है बैंक लोन अवेलेबल है तो इसका ये जो अभी जो ग्रोइंग स्टूडेंट्स है जो अभी एक साल के बाद दो साल के बाद फील्ड में उतरेंगे अपना अपनी पढ़ाई को कुम्, कम्पलीट करके तो उन्हें थोड़ा ये मेक इन इंडिया का भी थोड़ा फायदा लेना चाहिए कि लोन अवेलेबल है तो लोन लेके मैं तो, दो साल तीन साल में नौकरी करूंगा उसमें से एक्सपीरियंस दूंगा थोड़ा कुछ क्योंकि इमिजिएट आ, बिजनेस करना ये कोई ये नहीं है आ, आसान नहीं है इसलिए फिर एक दो तीन साल का एक्सपीरियंस लिया कोई भी कंपनी का से जोसे कोई सेल्स में या कोई एक्चुअल डिजाइन में तो ये एक्सपीरियंस लेके अपना खुद का मेक इन इंडिया और खुद का कुछ छोटा बिजनेस भी शुरू किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो अवेलेबल है ही तो इंडस्ट्री इतनी बढ़ी है कि उसमें आ, कोई भी अगर उतर गया तो उसको काम मिलता ही मिलता है कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, है तो ए, आ, और उस, उसके लिए ज्यादा आपको कैपिटल की जरूरत नहीं होती है आपके पाँच छः सात कंप्यूटर है उसमें आप काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है का काम है इसके अलावा अगर जैसे मैंने बोला कि ऑटोमेशन है ऑटोमेशन तो बहुत जगह लगता है मतलब एक सिंपल आपको एग्जाम्पल दू तो अप, अपने घर में हम ऊपर वाली पानी की टंकी जो है उसको मोटर से पानी से भरते हैं ऊपर तो उसका ऑटोमेशन जो है अभी अभी ऑटोमेशन के सर्किट आने लगे हैं कि ऑटोमेटिक वो ऑन होता है मोटर ऑटोमेटिक ऑफ होता है तो ये ये सिंपल चीजें भी आप प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं अपने खुद के खुद का प्रोडक्ट डिजाइन करके और उसमें उससे बिजनेस कर सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हुआ वैसे डिजाइन इंडस्ट्री भी है आपका डिजाइन स्कील अच्छा है तो आप कोर इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं कोर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट भी आप डेवलप कर सकते हैं और जैसे का मार्केटिंग स्किल अच्छा है तो आप सेल्स में भी जा सकते हैं तो आपका जो स्किल अच्छा जो आप अपने में ढूंढते हैं अगर आपको पता चल जाए कि मैं मैं सॉफ्ट मैं सेल्स अच्छा कर सकता हूं, मैं बात किसी से भी बात बहुत अच्छे से करता हूं, मैं मेरा जो भी प्रोडक्ट है उसको मैं सेल कर सकता हूँ मेरी बात करने का ढंग अच्छा है तो ये ये जो क्वालिटी है वो सेल्स को बहुत अच्छा, उपयोगी होती है और उसने उसका फायदा लेना चाहिए मैं तो समझता हूँ और अगर आप इसके अलावा भी अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डी हो गई जैसे इसरो हो गई ये ऐसे ऐसी बहुत सारी रिसर्च इंडस्ट्री भी इंस्टीट्यूट भी है वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपका भारत का नाम भी रोशन है अभी अभी आज के पेपर में यह है कि एक नोबेल जो प्राइज है वो मिल गया है तो ये ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले कर करते हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारा रिसर्च चल रहा है अभी तो उसमें भी आप योगदान दे सकते हैं और अपने भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं जी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफी आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह से एक चीज के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है और किसी भी क्षेत्र में आप इसको अच्छी तरह से अपने स्पेशलिटी के अपने इंटरेस्ट जिस जगह पे आपका इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ उस फील्ड में आप बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी बातें आइज साहब बता रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा जो हमारे युवा साथी हैं कभी कभी करियर चुनने में टेंथ या ट्वेल्थ के बाद वाट नेस्ट करके आता है और उस समय जो सब्जेक्ट हैं आर्ट कॉमर्स या फिर साइंस लेना होता है या फिर किसी और फील्ड में टेक्निकल चीजों में भी जाना होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिसीजन मेकिंग जब उनकी बात आती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कई बार माता पिता का प्रेशर होता है या फिर कई बार ऐसे होता है कि उनके कलीग्स की बात वो सुनता है तो सोचता है कि मेरे दोस्त इसमें जा रहे हैं तो उसमें जाने में मुझे भी अच्छा है ऐसा फील आता है आपके विचार से क्या होना चाहिए और आपने काफी बच्चों को पढ़ाया है तीन हजार से ज्यादा बच्चों को आपने पढ़ाया है, तो आपके पास वो सारी चीजें तो होगी तो मैं चाहूंगा की हमारे विद्यार्थियों को जो इस तरह के असमंजस में रहते हैं डिसीशन लेने में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप खुद की लड़की ट्वेल्थ में है तो वो प्रॉब्लम दोस्तों में आ रहा है तो ये प्रॉब्लम सबको होती है कि के क्या करे, के ट्वेल्थ के बाद बाद बाद क्या क्या जनरली एक एक ऐसा ये देखा मैंने कि आजू बाजू में बच्चे देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है कोई इंजीनियरिंग जा रहा है कोई मेरे मेरे चार फ्रेंड इंजीनियरिंग को गए इसलिए मैं जाऊंगा मेरे चार फ्रेंड कॉमर्स को गए इसलिए मैं कॉमर्स को जाऊँ क्या ये सब डायलेमा में रहता है बच्चे लोग कि मैं क्या करूँ मेरा इंटरेस्ट इसमें तो मैं तो पहली बात ये बोलता हूँ कि अपना खुद का इंटरेस्ट ढूंढो कोई भी ब्रांच में इस अगर आर्ट्स भी है कॉमर्स भी है साइंस भी है अपने अपने जगह सब ब्रांचेस श्रेष्ठ है तो कॉमर्स में भी आप बी एमकॉम करके सी ए तो कर सकते हैं उसमें भी करियर है ऐसा कुछ नहीं है आर्ट्स में भी गए तो आर्ट्स में भी बहुत बहुत करियर अवेलेबल है साइंस में तो है ही है टेक्निकल अगर मैं तो ये मानता हूँ कि टेक्निकल थिंकिंग अगर आपके पास है तो आप जरूर साइंस को जाए लेकिन जैसे मैंने बोला कि सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं पांच उंगलिया अपने जैसी एक होती एक जैसी होती नहीं तो और हर फील्ड में लोगों की जरूरत है जिसका मैथ अच्छा है वो इंजीनियरिंग में जाए जरूर जाए लेकिन इंजीनियरिंग के लिए लॉजिकल थिंकिंग अच्छा होना चाहिए वो बहुत लोगों के पास होता है वो इंजीनियरिंग को जरूर, जरूर जाए जिनका मैथमेटिक्स कम है लेकिन वो अकाउंट वगैरह ये कर सकते हैं तो वो सी की तरफ जा सकते हैं इसके बाद भी थोड़ा अगर आपके पास थोड़ी क्रिएटिविटी भी है जैसे कि आपका थोड़ा ड्राॅइंग स्किल अच्छा है थोड़ी आपको थिंकिंग थोड़ा हटके है तो ये एक, एक अलग फील्ड भी है डिजाइनिंग करके जिसमें आप एनिमेशन डिजाइन है जिसमें आप प्रोडक्ट डिजाइन है फैशन डिजाइनिंग है ये सारे फील्ड भी है एप्रल डिजाइनिंग ये सब सब फील्ड भी अवेलेबल है लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉमर्स आर्ट्स यही बताया इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है जैसे मैंने वही डिजाइन बोला है तो अभी तो ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है प्रोडक्ट डिजाइन अगर बोला तो प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे होना चाहिए जैसे अभी पहले तो पुराने जमाने में अपनी गाड़ियां रहती थी फोर व्हीलर टू व्हीलर एक सारे एक सब एक जैसी डिजाइन रहती थी सबकी जैसे आपने स्कूटर आपने देखा होगा स्कूटर स्कूटर स्कूटर का डिजाइन एक जैसे होता था कोई उसमें चेंज नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं फोर व्हीलर बोली तो की होती थी उसका सेम डिजाइन होता था लेकिन अभी आप देखेंगे कि देखते होंगे कि कितना डिजाइन डिजाइनली चेंज हुआ है हर एक अलग अलग कंपनी अलग अलग अपनी अपनी बाइक निकाल रही है उसमें थोड़ा स्टाइलिश बना रही है थोड़ा कलर चेंज कर रही है फोर व्हीलर भी अपने अपने अलग अलग से आ रही है अलग अलग डिजाइन आ रही है तो ये डिजाइन इंडस्ट्री है और उसकी अभी भारत अभी इंडिया में भी अभी उसकी जरूरत पड़ने लगी है पहले तो एक नहीं होता था और डिजाइन इंडस्ट्री में इतना वास्ट अभी फील्ड ओपन है एक्चुअली कि इंक्लूडिंग रेलवे रेलवे के हम कितने बार देखते हैं कि रेलवे की बोगी मैं तो मैं मैं, मैं मेरे बचपन से देख रहा हूँ कि वैसी की वैसी है ना उसमें कलर में चेंज हुआ ना अंदर वाली सीट में चेंज हुआ ना उसमें खिड़की में चेंज हुआ कुछ कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये मैं देखता हूँ मैं सोचता था कि ये बदले क्यों नहीं है सब तो अभी तक तो बदला नहीं है तो आप अगर सुनने वाले में से कोई अगर है तो वो ये डिजाइन स्पील का जरूर एंट्री करे उसमें और ये सब चेंज करे क्योंकि चेंज होना ही चाहिए उसके बाद आर्किटेक्चर फील्ड है आर्किटेक्चर भी अच्छा है आर्किटेक्ट एक जो बंगला बनाता है या घर बनाता है तो ये भी फील्ड अच्छा है जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है मैं ये हटके थोड़ा बता रहा हूँ अदरवाइज इंजीनियरिंग मेडिकल कॉमर्स आर्ट्स ये तो अपनी लाइन है ही है तो थोड़ा बिकॉज कहते हैं ना कि चेंज मेक्स ए डिफरेंस तो थोड़ा इस ये थोड़ा कोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगर मेरे पास थोड़ा ड्राॅइंग स्किल है थोड़ा अगर क्रिएटिविटी है थोड़ी सी मैं उस हटके सोच सकता हूँ किसी से फॉर एग्जाम्पल एक बता मैं कि अपना चाय पीने का कप जो है तो जनरली वो उसको सामान्य सा डिजाइन का वही रहता है कि बाउल टाइप रहता है उसको एक कान रहता है जो उसको हम पकड़ते हैं वैसा की वैसा है उसको ये कोई सोचता नहीं कि उसको उसकी वो पकड़ने का कान जो है डंडी जो है उसकी क्या जरूरत है जरूरत है या नहीं है <laughs> ये ये क्या जरूरत है उसके अलावा उसको उसको निकाल दू अगर मैं और उसको क्या कर सकता हूँ पकड़ने के लिए तो ये ये सब बातें जो है सोचने की अगर किसी और तरीके से मैं बना सकता हूँ उसको तो दैट इज एन बेसिकली डिजाइन सो वो डिजाइन में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी फील्ड इतना वास्ट है अभी कि आ, और उसमें करियर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है जैसे मैंने बोला कि अभी फैशन डिजाइनिंग है फैशन भी तो अभी इंडस्ट्री अभी मुंबई में बाकी जगह खुलने लगी है पूरी और लेडीज फैशन तो और ही आ, बड़ी हो गई है अभी तो ये सब फैशन डिजाइन है प्रोडक्ट डिजाइन है इंटीरियर डिजाइन है एप्रेल डिजाइन है देन एक्सेसरीज डिजाइन है जो अभी गहने जो डिजाइन करते हैं ज्वेलरी डिजाइन वो भी एक फील्ड बढ़ है लेकिन हम हम लोगों का एक्चुअली दिखता नहीं है वो लेकिन उसके जो ज्वेलरी हम ज्वेलर के ज्वेलर शॉप में देखते है तो उसके पीछे काम करने वाले जो टीम है उनका एफर्ट्स कभी देखते नहीं उनका टैलेंट कभी हम देखते नहीं उनको कितना पेमेंट मिलता है ये भी हम सोचते नहीं ये सब बातें करियर की वो सब जो, जो, जो, जो डिजाइन वाले लोग है वहां काम करते हैं वो पूरी टीम काम करती है वहां पर ज्वेलर ज्वेलर डिजाइनिंग में ज्वेलरी डिजाइन में तो ये सब बातें हैं हाँ ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग जो अभी मैंने बोला कि अलग अलग गाड़ियां अभी अलग अलग जैसे अभी होंडा अलग अपनी गाड़ी बाइक निकाल दिए बजाज अपनी अलग से बाइक निकाल दिए तो ये सब डिजाइन अलग अलग हो रहा है लोगों को पसंद भी आ रहा है वो सब और हम अभी देखते हैं कि अलग अलग डिजाइन चल रही है तो डिजाइन मेरे ख्याल से तो अभी इंजीनियरिंग तो सेचुरेशन हो रहा है अभी इंजीनियरिंग तो बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है इंजीनियरिंग बहुत सारी सीट्स भी खाली होती है तो इसके अलावा अगर आप अगर थोड़ा स्किल है आपके ड्रॉइंग स्किल है थोड़ा थिंकिंग पैटर्न अलग है आपका आप डिजाइन जरूर सिलेक्ट करें उसमें जरा बहुत सारा नेटवर्क ने, नेटवर्क नेट पे अवेलेबल है सब इंफॉर्मेशन सो दे कैन गो थ्रू देट वन की डिजाइन क्या होती है और उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ तो आ, अभी डिजाइन डिजाइनर्स की बहुत सारी जरूरत है इंडिया में जी, जी. अगर ये अपने कुछ सुनने वाले अगर कुछ उदर, उस साइड जाते हैं तो कुछ हमको नए नए डिजाइन देखने को मिलेंगे फ्यूचर में ओके okay, ऐसा okay. बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही डिटेल में आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी इस वक्त जो सुन रहे हैं थोड़ा सा वो कंफ्यूजन में अगर रहेंगे तो शायद उनका कंफ्यूजन अभी दूर हुआ होगा कि बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहा पर हम लोग काम कर सकते हैं और अलग अलग क्षेत्र में भी हम लोग अपने डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं कैसे हम लोग की सोच किस तरह से हम पुरानी चीज़ों को नए रूप दे सकते हैं इसके बारे में आपने बहुत अच्छी एग्जांपल के साथ बातें बताई हैं आशा करता हूँ सभी को पसंद आ रहा है और मैं कहूँगा कि हमारे इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आकर आपने बहुत अच्छी बातें बताई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है और मैं कहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज हमारे सभी युवा साथियों को वो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाए इसके लिए एक छोटा सा मैसेज को हाँ मैसेज मैं क्या मैं इतना बड़ा नहीं हूँ किसी को मैसेज दे सकू <laughs> मेरा तो काम है ऐसे गाइडेंस करना है किसी का अगर प्रॉब्लम आया तो सॉल्व करना है बस इतना ही मेरा काम है तो इतना मैं कुछ बड़ा नहीं हुआ हूँ कि कुछ मैसेज दे सकू अभी <laughs> तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ मेरी तरफ से जो भी रेडियो मधुबन सुन रहे हैं उनको और आपको भी आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामना शुब देता हूँ और मैं रेडियो मधुबन का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उससे बात करके थोड़ा मुझे भी थोड़ा मौका दिया तो उससे भी बहुत खुश हूँ प्रफुल्ल लयर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच और आपकी बातों से जो प्यार और स्नेह मिला है और हमारे विद्यार्थी भी खुश हो रहे हैं कि जो एक अंदर से जो बात होती है वो जब हम लोग प्यार से बांटते हैं तो उसमें सभी को समझ में भी आता है और लेने में खुशी होती है तो वो आपके अंदर है नेचर में खुशी बांटते हैं आप सभी को और जो भी मुश्किलें आती हैं आप तक आती है तो आप उसे अपने हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रेडियो मधुबन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच धन्यवाद सर नमस्कार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो के रंग से दिल की कलम से लिखी रोज़ कैसे किस किस तरह से पल पल मुझे तू सता तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार It's enough. कि सरगम धड़कन की बिना सपनों की गीताजली तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जुही की गली तू छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच चकेला हां बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार